थे, लकड़ियां काटते, और रहे थे। पत्नी तो पीछे थी। पति ने देखा कि राह के किनारे किसी किसी किनारात्री का किसी यात्री का शायद बसनी गिर गई थैली ठहरा एक क्षण उसे ख्याल आया कि मैं तो ठीक हूं मैंने तो स्वर्ण के ऊपर विजय पा ली लेकिन कहीं मेरी पत्नी का मन न मंद जाए पतियों को कभी भरोसे नहीं आता कि पत्नियों की भी कोई सहमर्थ हो सकती और उसको कभी विश्वास नहीं आता कि भी मोक्ष जा सकती कोई कहीं मैं तो ठीक हूं लेकिन पत्नी उसने जल्दी से गड्ढे में सड़का दी हुआ सर्फिया और थे और मिट्टी डाल दी उठ भी नहीं पाया था मिट्टी डाल ही रहा था उसने क्या कर रहे हैं आप कैसे गए क्या हुआ अब कसम कसम ली थी कि सत्य बोलेंगे बोलना नहीं बड़ी मुश्किल होगी लेने वालों के साथ ये झंझट हो जाएगी कसम ले ली फिर रोज झंझट क्योंकि अकल तो होती नहीं जिनके पास बुद्धि और विवेक होती वो कभी गलत नहीं तो को बांध लिया अब बड़ी कसम अब बड़ी मुश्किल अब सामने क्या करें, क्या न करें करें झूठ बोल नहीं सकते फिर मजबूरी मजबूरी सच बोलना पड़ा और में बोला गया सत्य सारा सौंदर्य खो देता जब आनंद से सत्य निकलता है तो सुंदर और जीवंत होता है और जब मजबूरी से परेशानी से निकलता है तब असत्य से भी ज्यादा ग्रूप हो जाता है लेकिन व्रत वाले आदमी से ऐसे ही गुरुप सत्य निकलते क्योंकि तो उसका तो सारा जीवन परेशानी का और जबरदस्ती का जीवन है। कहा मजबूरी से कि तू नहीं मानती तो कह देता हूं कि हां असर्फियां पड़ी थी और उन्हें मैंने ये सोच के कि कहीं तेरा मन न डोल जाए उनको गड्ढे में सरकार की मिट्टी से डर दिया वो पत्नी खूब हंसने लगी उस दिन होना था कि सारी दुनिया जंगल में होती तो समझ लेती कि वो पत्नी क्यों हंसने लगी उस दिन सबकी जरूरत थी कि वहां होते हम और सुन लेते वो पत्नी खूब हंसने लगी और खूब हंसने लगी उसके पति ने कहा इतनी हंसती क्यों पागल हो गई क्या उसने कहा मैं इसलिए हंसती हूँ कि मैं हैरान हो गई तुम्हें अब भी स्वर्ण दिखाई पड़ता है और फिर मैं ये पूछती हूँ की तुम्हें मिट्टी पे मिट्टी डालते हुए जरा भी लाजना आई शरम ना आई तुम्हे स्वर्ण दिखाई पड़ता है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 परंपरा है वो परंपरा धर्म की गर्दन को देती है, है उसने दी है पूरी तरह से। इन्होंने किस बाती ये सारी की सारी की निंदा करने में सफल हो गए ये ये असफल रहे, रुग्ण होंगे लेकिन ये सफल कैसे हो गए इन्होंने किस भांति सारी मनुष्य जाति के ऊपर ये ये बोझ की तरह बादल घना कर दिया काला की जीवन का सारा रस जीवन का सारा छंद छिन्न भिन्न हो गया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 थोड़ी ही दूर पहाड़ के नीचे रास्ते पर गाड़ी रोक देनी थी फिर थोड़ी दूर पैदल जाना था जिस रास्ते पर गाड़ी रोकी वही से उस निर्जन में गिरते हुए जलप्रपात जल प्रपात का घनगोर करवाओ में ठंडक मालूम होने लगी मैं और मेरे मित्र उतरे और हम पहाड़ चलने लगे तो मैंने अपने मित्र को कहा की तुम्हारे कार के ड्राइवर को भी बुला वो क्यों यहां बैठा रहे इतने सौंदर्य के निकट यहाँ क्यों बैठा रहे उसे बुला ले। लगे और कहा आप ही बुला लेंको तो समझाने मैंने उस ड्राइवर को कहा कि दोस्त तुम भी यहां जाओ क्यों यहाँ बैठे रहोगे इस रास्ते पर आदमी की बनाई हुई सड़क पर क्यों बैठे रहोगे जबकि परमात्मा का बनाया हुआ प्रभात बिल्कुल बाहर है चलो हंसने लगा उसने कहा जाइए आप वो ड्राइवर कहने लगा मैं तो हैरान हूं कि लोग क्या देखने इस पर आते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है साहब कुछ पत्थर है और और पानी गिरता है और कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ कुछ नहीं। ही नहीं देखने जैसा आप लोग कहे के लिए दीवाने हो जाते हैं यही मत समझ में नहीं आता मुझे कई दफा लोगों को लाना पड़ता है वो वहां देखने जाते हैं मैं यहाँ बैठा बैठा हंसता हूं कि इनको हो क्या गया है क्या वहां पहाड़ है पत्थर पड़े हैं पानी गिर रहा है, आवाज हो रही कहे के लिए दीवाने हो जा रहे हैं। मैंने अपने मित्र को कहा कि तुम्हारा ये ड्राइवर गलत धंधा चुन लिया ऐसे धर्म गुरु हो जाता तो ज्यादा सफलता मिलती कहे के लिए ड्राइवर होना बैठा हुआ ये साधु संत हो जाता तो महात्मा हो जाता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 खून निकलेगा निकले है क्या है इसमें तोड़ दो, दो इनको चीजों को अलग-अलग और पूछो कि क्या मजनू है है हार जाएगा बेचारा क्योंकि लेबोरेटरी में जाँच में कोई जीतेगा जिसमें जाके ये, ये चीज है वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदमी के शरीर में मुश्किल से पांच रुपए का सामान है ज्यादा है भी नहीं रुपए के सामान के पीछे दीवाने हुए जा, रहा है, पागल हुए जा रहा है, कह रहे हैं पागल मुझे नहीं मिलोगे रुपए में डालो अपने घर जाओ कुछ थोड़ा सा कैल्सियम है कुछ है, कुछ, ए, कुछ और धातुएं हैं कुछ फास्फोरस है इस तरह की चीजें हैं शरीर में और कोई अस्सी परसेंट तो पानी है तो सड़क सड़क में मिल है नल तो से क्या इतनी परेशानी हो जाए दो चीजों को टुकड़ों में और फिर पूछो क्या है इसमें और आप जीत गए और दूसरी तरफ कोई उत्तर खोजना उसके मामला है धर्म गुरु को यह लड़की पता चलती और पुराने धर्म की चीजों को तोड़ दो दूसरा आदमी हार जाए उत्तर देना फिर बिल्कुल कठिन नहीं है क्योंकि वो जो है जोड़ में है। वो जो है जो पकड़ता है और खींचता है फूल में जो सौंदर्य है वो न तो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 लेकिन इनको तोड़ के अलग कर दो तो वारू बिलिन हो जाता है और लेबोरेटरी में यही चीजें रह जाती मार्क ट्वेन का नाम आपने सुना होगा अमेरिका का एक खूब हंसने वाला हंसौ हाँ आदमी था और कई बार उतरे हुए चेहरे जो शास्त्रों में नहीं लिख पाते वह हंसता हुआ आदमी किसी एक छोटी बात में कह जाता है। ट्वेन का एक मित्र था वह एक बहुत बड़ा उपदेशक था बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी था उसने मार्कटोन को कहा कि कभी तुम मेरा प्रवचन सुनने नहीं आए मार्क्टन ने कहा क्या रखा प्रवचन में? हम भी बोलना जानते हैं सभी बोलना जानते हैं बोलने में क्या रखा हुआ और सब उधार बातें हैं सब चुराई हुई बातें उधर से चुरा ली उधक से चुरा लियो बोल रही है क्या इसमें कौन सी नई बात है जो मैं सुनने उसके मित्र ने कहा फिर भी एक बार तो तुम आओ उसने कहा मैं कल आता हूं उसके मित्र ने बहुत सोचा बहुत विचारा कि मार्ग कल आएगा तो कुछ मौलिक कोई विचारपूर्ण चिंतन नहीं मिला तो क्या सोचेगा मन में उसने बहुत सोचा उसके मन में जो जो जो जो गहरे से गहरे अनुभव थे वो सारे उसने, उसने उस प्रवचन में कहे जिसमें मार्ग मौजूद था वो सामने बैठा बिल्कुल सख्त जैसे स्कूल में परीक्षक बैठता है बच्चों के सामने ऐसा बैठा हुआ चेहरे पर भाव भी नहीं आते खुशी के इसके उसके। बिल्कुल उपेक्षा से सुन रहा वो बिछारा घबराया जा रहा बार बार देखता है की वो मुस्कुराए शायद उसके मन पर कोई भाव आए लेकिन नहीं वो बिल्कुल धर्म गुरु है वो बिल्कुल बैठा हुआ वो घबराया जा रहा है उसका पसीना छूटा जा रहा है कि अब इसको जरा भाव भी नहीं आते इसकी आंख जरा जपकती भी नहीं इससे इशारा भी नहीं मिलता है दीवाने तो तो हो गए पागल हो गए फिर वो दोनों मार्क्टेन को लेकर मिलकर गाड़ी में बैठ गया रास्ते में उसमें डरते डरते कैसा लगा मैंने जो कहा वो कैसा लगा मार्क ट्विने का क्या लगना था उसने था क्या किसको पूछते हो क्या लगा घंटा भर खराब कर दिया सिर्फ खड़ा था क्या वहां साथ में ना कुछ भी नहीं था मैंने जो कहा वो कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था सब शब्द ही शब्द थे और तुम्हें मैं बता दू शायद तुम्हें पता ना हो कि मैं पिछले सप्ताह एक किताब पढ़ा था उसमें इस शब्द सब जो जो तुमने कहा एक एक शब्द उसमें मौजूद सब नकल और चोरी सब बारोल सब उदार इसमें मौलिक कुछ भी नहीं है क्या छोड़ दो भ्रम कि बड़े मौलिक चिंता को वो लोगों ने किताब नहीं पढ़ी इसलिए ताली बजा रहे थे मैंने वो किताब पढ़ी है वो आदमी तो बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसने कोई है लेकिन तुम कहते हो एक ही किताब में सब शब्द उसने कहा एक एक शब्दा हो तो सर्त लगा लो सर्त लगा ली लिखी है सौ डॉलर की शर्त लगी अगर तुम वो किताब मुझे बता दो जिसमें मैंने जो कहा है एक एक शब्द को उसने कस्तुआर गल तो गल दे लेकिन गलती में था वो मार्ट जीतते तो भेज दे, दे थी थी। सब खोज में सब शब्द एक एक खोज में जो भी ना मिले मुझे बता ये जीत जाए जीत गया लेकिन ये व्यंग बड़ा अर्थपूर्ण है धर्म गुरु ऐसे ही जीत गया जीवन पर विश्लेषण एनालिसिस कर दी चीजों को तोड़ दिया उनमें जो भी था महत्वपूर्ण वो उनके जोड़ में था उनके इंटीग्रेशन में था वो चीजें इकट्ठी थी तब था एक गीत में क्या है शब्द ही तो होते हैं लेकिन शब्दों के जोड़ जो से कोई चीज प्रकट होती है तो जो शब्दों से ज्यादा है शब्दों से ऊपर है शब्दों से बहुत ज्यादा है चीजें जोर से ज्यादा है चीजें जोड़ ही नहीं है अगर चीजें जोड़ ही है तो जगत में फिर कोई परमात्मा नहीं है फिर कोई आत्मा नहीं है चीजें जोड़ से ज्यादा है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 ये तरकीब है सारे जीवन को निंदित कर देने की भोजन में क्या है स्वाद में क्या है थोड़ी सी लाल और क्या है जीव और उसमें थोड़े से जीव के जो संवेदनशील हिस्से हैं वो थोड़े प्रभावित हो जाते हैं तो ठीक है थोड़ी सी चंद्र हो जाते है क्या संगीत में क्या है एक पागल आदमी ठोक चला जा तारों को रा बैठे सुन रहे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 और जब देखने में कोई तैयार हो जाता है तो वो दिखाई बंद शुरू हो जाता है वो तो है लेकिन हमने तो विरोधी रुख बना के रखा है हम तो पीठ किए करे, निंदक हमेशा पीठ किए हुए करा है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो तीसरे सूत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन के निंदक नहीं जीवन के प्रेमी तो अगर ध्यान की परिपूर्ण प्रवेश करना है तो जीवन का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 जो आपको पसंद है और जो आपको पसंद नहीं है वो दोनों एक ही जगत में एक साथ मौजूद है उनके भीतर कोई आंतरिक एकता है ये मत कहें कि मैं स्वर्ग जाऊंगा नर्द नहीं यह मत, मत कहें कि मैं सुखी चाहूंगा दुख नहीं ये मत कहें कि मैं जन्म ही चाहता हूं मृत्यु नहीं एक सूफी फकीर औरत की राबिया <laughs> वो एक दिन गांव में भागी हुई चली जाती उसके हाथ में एक मसाल थी